गीता तत्वचिंतन इक्कीसवां प्रवचन पुनर्जन्म मीमांसा एक गीताध्याय दो श्लोक बाईस वाषाश जीर्णा यथा विहाय नवानि गृहणा नरोपराणी तथा शरीराणी विहाय जीर्णा अन्यानि संयाति नवानि देही जैसे मनुष्य फटे पुराने कपड़ों को त्याग कर अन्य नए कपड़े पहन लेता है वैसे ही यह शरीरि आत्मा भी जीर्ण शरीर को छोड़कर अन्य नए शरीरों में प्रवेश कर जाता है पुनर्जन्म पुराने वस्त्रों का उदाहरण प्रस्तुत श्लोक में भगवान श्री कृष्ण समझा रहे हैं कि दिखने वाले शरीर के नष्ट होने से ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सब कुछ नष्ट हो गया यदि यह शरीर नाश को प्राप्त होता है तो देही आत्मा को फिर से एक नया शरीर मिल जाता है जैसे मनुष्य अपने फटे पुराने कपड़ों को त्याग कर नए वस्त्र पहन लेता है वैसे ही यह देह का स्वामी आत्मा शरीर के जीर्ण होने पर उसे त्याग देता है और एक नया शरीर ग्रहण करता है भगवान कृष्ण का यह तर्क देहा शक्ति को दूर करने के लिए है मनुष्य जिस सहजता के साथ पुराने और जीर्ण शीर्ण कपड़े त्याग कर नए कपड़े पहन लेता है उसी सहजता के साथ देही देह का अभिमानी आत्मा अपने अभी से यानी पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेता है यह तात्पर्य है सहजता से मनुष्य पुराने कपड़े को त्यागते समय शोक नहीं करता तो फिर जीर्ण शरीर को ही छोड़ते समय क्यों वह शोक करे क्योंकि शरीर आत्मा के लिए वस्त्र की ही समान है यह इस श्लोक का आशय है श्री भगवान मानो अर्जुन से कह यह कहना चाहते हैं कि अर्जुन तू तो भिस एवं गुरु द्रोणाचार्य आदि के लिए जो शोक कर रहा है वह उचित नहीं है आत्मा की दृष्टि से यदि तू देखे तो उसमें ना कोई परिवर्तन है ना मरने मारने की कोई क्रिया ही और यदि तू उन लोगों की ओर शरीर की दृष्टि से देखे तो उनका यह शरीर नष्ट होने पर उन्हें एक नया शरीर मिल ही जाएगा दुर्योधन आदि बंधनों के मृत्यु मुख में जाने की बात सोचकर यदि तू दुखी हो रहा है तो यह दुख भी निरर्थक है एक तो युद्ध युद्धभूमि में वीरगति प्राप्त होने के कारण वे स्वर्ग का भोग करेंगे और दूसरे वे पुनः नए शरीर धारण कर जन्म लेंगे अर्जुन क्या तू जीवन को इतना शाही मानता है कि एक दिन एक जीव पैदा हुआ कुछ समय संसार में रहा और अंत में काल के मुख में समा गया क्या जीवन की गाथा इतने में ही समाप्त हो गई अरे नहीं अर्जुन जीवन तो शाश्वत है आत्मा ही यथार्थ जीवन है जीवन और आत्मा दोनों पर्यायवाची बा है जैसे आत्मा अविनाशी और शाश्वत है वैसे ही जीवन भी एक शरीर से भरे नष्ट हो जाए पर पुनः जीव को नया शरीर मिल जाता है यहाँ पर शरीर की नस्वरता की तुलना में जीव की देही की शरीराभिमानी आत्मा की अविनश्वरता प्रदर्शित की गई है यहाँ पर पुनर्जन्म के सिद्धांत का भी संकेत किया गया है यह बताया गया है कि जीवन मात्र एक जन्म के तंग दायरे में नहीं बंधा है बल्कि वह जन्मों की एक अनंत श्रृंखला है आइए अब हम पुनर्जन्म के इस सिद्धांत पर कुछ विचार कर लें